ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे थे इस अधिकरण के व्याख्यान रूप भाष्य में थोड़ा सा विचार अवशिष्ट है ये बताया जा रहा है प्रतीक उपासना के प्रसंग में आदित्यादि प्रतीकों में ही ब्रह्म दृष्टि की जाएगी ब्रह्म में आदित्यादि प्रतीकों की दृष्टि नहीं की जाएगी इसे बताने के लिए दो हेतु पहला उत्कर्ष हेतु बताया गया और एक लौकिक न्याय बताया कि निकृष्ट में उत्कृष्ट दृष्टि का ही अध्यास करना चाहिए ये लौकिक न्याय बताता है और इस लौकिक न्याय से अविरुद्ध अर्थ यदि वेद वाक्य का संभव हो तो अविरुद्ध अर्थ का ही ग्रहण करना उचित माना जाता है और आदि इत्यादि में ब्रह्म दृष्टि करने से लौकिक न्याय से अविरुद्ध अर्थ ग्रहित हो रहा है लौकिक न्याय का भी अनुसरण हो रहा है और ये जो आदित्य ब्रह्म ब्रह्मासित इत्यादि वाक्य है उनमें असंजात विरोधी है प्रथम उच्चारित प्रतीका वाचक आदित्य शब्द इसलिए उसका मुख्यार्थ ग्रहण किया जाएगा और फिर प्रतीकों के वाचक शब्दों का मुख्यार्थ जिससे बाधित न हो मुख्यार्थ के साथ जिससे विरोध न हो ऐसा ही अनंतर उच्चारित ब्रह्म शब्द का अर्थ किया जाएगा तो ब्रह्म शब्द का मुख्यार्थ ग्रहण करेंगे तो आदि इत्यादि शब्द के मुख्यार्थ के साथ सामान अधिकरण्य सिद्ध नहीं हो पाता इसलिए अनंतर उच्चारित ब्रह्म शब्द का मुख्यार्थ न लेकर के ब्रह्म दृष्टि यह अर्थ लिया जाएगा लक्षणा से ब्रह्म शब्द का ब्रह्म अर्थ न होकर के ब्रह्म दृष्टि यह अर्थ होगा इन वाक्यों में आदित्य शब्द, आदित्यादि जो प्रतीक के वाचक शब्द हैं, इनका परक प्रयोग नहीं है और ब्रह्म शब्द का इति परक प्रयोग है मनोब्रह्म, मनोब्रह्मासित इत्यादि सभी प्रतीक प्रतीक उपासना विधायक वाक्यों में इसलिए परक ब्रह्म शब्द का उच्चारण होने से भी शब्द के सामर्थ्य से ब्रह्म शब्द दृष्टि का लक्ष्य हो जाएगा का इसे भी कहा गया इति पर अभी ब्रह्म शब्द से अर्थो न्याय इत्यादि और अब ये जो वाक्य वाक्य वाक्य हैं आगे आ रहा निर्देश वक्य आद्याशों नाक्यशेषों द्वितीयादेशन आदिदी उपास्ति क्रिया क्रियाया व्याप्यमन व्याप्य दर्शय इसकी अवतरण टीका अवतरणटीका्व्रुतेश्च आदित्यादि नाम ये वो उपास्ति इत्याह उपासस्ति शेषोपीति। तो टीकाकार ये कह रहे हैं आदित्य ब्रह्म इत्यादि प्रति उपासना के वाक्यस्थ ब्रह्म शब्द को ब्रह्म दृष्टिका लक्ष्य मानना चाहिए और उपासना क्रिया का कर्म आदित्यादि पदार्थों को ही मानना चाहिए से आदित्यादि की ब्रह्म दृष्टि से उपासना करें ये प्रतीक उपासना विधायक वाक्यों का अर्थ है इस अर्थ में वाक्य शेष भी अनुकूल है इसे दिखाते हुए ये कहा जा रहा है कि आदित्य ब्रह्म इत्यादेश यह आदित्य रूप प्रतीक की ब्रह्म दृष्टि से उपासना का विधायक जो प्रकरण है उसमें आया हुआ एक वाक्य शेष है उसमें प्रतीक के वाचक आदित्य शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है द्वितीय प्रयोग है प्रतीक के वाचक आदित्य शब्द का तो द्वितीय शब्द का अर्थ उस वाक्यस्थ क्रिया के प्रति अपने प्रातिपदिक कर्मत्व को बताता है द्वितीय विभक्ति अपने प्रातिपदिकार्थ में कर्मत्व तो बताती है उस वाक्यस्थ क्रिया के प्रति कर्म तो वाक्य शेष में प्रयुक्त आदित्य शब्द में द्वितीय विभक्ति बताएगी कि आदित्य रूप प्रतीक उपासना क्रिया के प्रति कर्म है ये कहा जा रहा है कि वाक्य शेषोपी निर्देशे एव निर्देशन आदिक्रियया व्याप्य दर्शति स एत विद्वान्द्रशेष ये इदेश आदित्य की ब्रह्म दृष्टि से उपासना का विधायक वाक्य और उसी प्रकरण में आया हुआ अन्य एक वाक्य शेष है कि वह उपासक जो इस आदित्य की जैसे बताई एवं यानी ब्रह्म दृष्टि से उपासना करता है उसे उस उपासना का जो फल है वो प्राप्त होता है ऐसा आज्ञा होता है तो इस वाक्य शेष में आदित्य शब्द में द्वितीय विभक्ति है और उस वाक्य में क्रिया का बोधक पद है उपास्ते। इसलिए उपासना क्रिया के प्रति आदित्य पदार्थ को द्वितीय विभक्ति बताएगी कर्म उपासना का कर्म जो होता है उसे कहा जाता है उपास्य तो आदित्यादि प्रतीक में उपास्य तो बता रही है द्वितीय विभक्ति और कर्म को कहा जाता है जो कर्ता के द्वारा की जाने वाली क्रिया से प्राप्त करना अभिष्ट है जिसे कर्ता अपनी क्रिया से जिसे व्याप्त करना चाहता है उसे कर्म कहा जाता है उसकी कर्म संज्ञा होती है व्याकरण शास्त्र में कर्तम कर्म इस सूत्र से इसलिए वहां व्याप्यमान व्याप्यमान ये विशेषण दिया कि आदि इत्यादि जो प्रतीक हैं, उन्हें उपासक की उपासना क्रिया से व्याप्यमान बताया जा रहा है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके व्याप्यमान बताया जा रहा है का अर्थ है उपासना क्रिया का कर्म बताया जा रहा है। तो जो उपासना क्रिया का कर्म होता है उसे उपास्य कहा जाता है। का अर्थ है वाक्य शेष में द्वितीया विभक्ति का प्रतीक के वाचक शब्द में प्रयोग करके वाक्य शेष स्पष्ट ही प्रतीकों को ही उपास्य बता रहा है तो प्रतीक उपास्य है तो उनमें ब्रह्म दृष्टि की जाएगी तो एक वाक्य शेष ये बताया कि स एतम एवं विद्वान आदित्यम ब्रह्म उपास्ते। दूसरा वाक्य शेष है यो वाचम उपास्ते। वाक उपासित इस वाक्य के प्रकरण में आया हुआ वाक्य शेष है वाचम ब्रह्मी उपास्ते। वहा भी द्वितीय है प्रतीक जो वाक उसके वाचक प्रातिपदिक वाक में द्वितीय अभिभक्ति वाचक वो बताएगी कि वाक प्रतीक ब्रह्म दृष्टि से उपास्य है ऐसे यह संकल्पम ब्रह्म इत्य उपास थे तो संकल्प प्रतीक है उसमें द्वितीय विभक्ति है और इत्यादि ये सब प्रतीक के वाचक प्रातिपदिक से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग वाक्य शेष में यह ज्ञापन कर रहा है कि प्रतीक ही उपास्य है ब्रह्म दृष्टि से नहीं तो ये विचार करने पर निकलता है कि ये वाक्य से साधी पर दृष्टि नहीं जाती इति शब्द वो जो अनियम बताते हैं उनकी दृष्टि इन सब चीजों पर नहीं जाती है इसलिए गलत निश्चय कर बैठते हैं भूपूर्व पक्ष है तो हा तो जरूरत नहीं तो उन सब चीजों पर द्वितीय दृष्टि वाक्य शेष पर इति शब्द पर दृष्टि न जाने के कारण अनियम पक्ष या उल्टा पक्ष ब्रह्म में आदिदि दृष्टि वाला पक्ष ये आ जाता है आगे कहते हैं यू उत्तम इत्यादि जो वाक्य है न भाष्य में इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार उत्कृष्ट एवं उपास्यम इति न्याय उक्तम अनुवदति यू इति अथवा इत्यादि से जो एक पूर्व पक्ष बताया गया था ब्रह्म में ही आदित्यादि की दृष्टि करनी चाहिए इसे समझाने के लिए तो अनियम पक्ष में रुचि दिखाने के लिए पूर्व पक्षी ने जो आदित्यादि की ब्रह्म में दृष्टि मानना चाहते हैं वे पूर्व अनियम पक्ष में अरुचि दिखाने के लिए जो एक न्याय बताए थे उस न्याय के आधार पर उन्होंने कहा था कि उत्कृष्ट ही ब्रह्म फलप्रद होने से उपास्य है ये जो कहा था उसका अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है ये उक्तम इत्यादि से तो ये तूकतम के अवतरण में क्या लिखा है कि उत्कृष्ट एवं उपास्यम इति न्यायम उक्तम अनुवदती ये न्याय पूर्व पक्ष ने कहा पर बताया था तो टीका में इधर वाले पृष्ठ में टीका में पहले नंबर पर ही है ना पहली पंक्ति में उत्कृष्ट निकृष्ट योर आगे क्या है हा ये न्याय ऐसा उत्कृष्ट निकृष्टम अपनी ऐसा नहीं है वहां पर उत्कृष्टम एव ऐसा है ये गलत छपा है, है? उत्कृष्टम एव क्या लिखा उत्कृष्ट निकृष्टोर निकृष्टम पर ये इधर वाले पृष्ठ रहे हैं? ये टीका में ये बलदेव राज्य किसी बुदर वाले पृष्ठ में देख रहे हैं वहां तो है ही है उत्कृष्टम में पूर्व पक्षी ने जो पहले वाला न्याय बताया था इति न्यायो नियामक ये बताते समय वहा अथवा क्या अवतरण में वहां निकृष्टम अपी उपास्यम ये लिखा है ना, और यहाँ अवतरण में क्या लिखा है ये तु क्या उत्कृष्टम एवं उपास्यम इति न्यायम उक्तम अनुवदति उत्कृष्टम एवं उपास्यम ये जो न्याय पूर्व पक्ष ने बताया था उसका अनुवाद कर रहे हैं सिद्धांती खंडन करने के लिए ये अर्थ निकल रहा है इसलिए वहां पर निकृष्टम अपि के जगह उत्कृष्टम एव ये होना चाहिए निकृष्ट अपी नहीं वो निकृष्टम अपी गलत छपा है ये कैसे ज्ञापित हो रहा है ये आनंद टीका में भी अथवा का अवतरण में दिया है न वो न्याय न्याय निर्णय टीका जो है आनंद जी की उसके अथवा के अवतरण में वो शुद्ध लिखा हुआ हा हा उत्कृष्ट निकृष्टोर उत्कृष्ट एवं उपास्यम फल विशेषवत्वात राजाधिवत वहाँ जो न्याय बताया है ये जो उत्कृष्ट निकृष्टोर उत्कृष्ट उपास्यम इसमें निकृष्टम अपि के जगह उत्कृष्ट ऐसा होना चाहिए हाँ, तो उत्कृष्ट निकृष्टर उत्कृष्टम एवं उपास्यम ये जो कहा गया था उसका अनुवाद करके सिद्धांती निराकरण करते हैं य उत्तम ब्रह्मोपासनम एव अत्र आदरणीय फलत्वाय तो उत्कृष्ट निकृष्ट के बीच में उत्कृष्ट ही उपास्य होगा इस न्याय के आधार पर आदित्यादि और ब्रह्म इनमें उत्कृष्ट जो ब्रह्म है वो उपास्य होगा उसे उपास्य मानेंगे तो फिर आदित्यादि को क्या करेंगे तो दृष्टि में लक्षणा करेंगे पूर्व पक्षी कहेंगे हाँ तो आदित्यादि की दृष्टि से ब्रह्म की उपासना करें ये अर्थ निकलेगा तो ब्रह्म जो है उत्कृष्ट होने से उसकी उपासना कर लो आदित्यादि की दृष्टि से उससे फल प्राप्त होगा ऐसा यदि ये, ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था उसके विषय में कहते हैं सिद्धांती तद अयुक्त पूर्व पक्षी का यह है अनुचित है गलत है क्यों गलत है तो कहते हैं उक्त न्याय न आदित्यादी नाम एवं उपास्य अवगम तो, तो उक्त न्याय से आदित्यादि जो प्रतीक है इनमें ही उपास्यो का अवगम यानी निश्चय होने से उक्त न्याय कौन सा है तो जो एक लौकिक न्याय बताया था उत्कृष्ट निकृष्टोर ये एक न्याय बताया था ना क्या नाम उत्कृष्ट निकृष्टोर ये उत्कृष्ट दृष्टि ही निकृष्टे न्याय था भाष्य में बताया था ना उत्कृष्ट दृष्टि ही निकृष्टे अध्यक्षित ये भाष्य में दिया हुआ न्याय है लौकिक न्याय इति इतिलौकिको न्याय इसे उक्त न्याय शब्द से लेना इधर जो लिख रहे हैं ना कि उक्त न्याय न तो सिद्धांत ये न्याय सिद्धांति ने बताया है लौकिक न्याय कि उत्कृष्ट दृष्टि ही निकृष्ट में अध्यक्ष हैं ये जो न्याय है इससे नाम एवं उपास्य अवगमात तो ब्रह्म और आदित्यादि में निकृष्ट है आदित्यादि उन्हीं में उत्कृष्ट ब्रह्म की दृष्टि होगी उससे आदि का उत्कर्ष सिद्ध होगा ते कहते हैं कि न्यायना उक्न न्यायन आदि उपासविदियोंपासनेदास ब्रह्म ये कहते हैं कि फलंतु तो कहा यदि ब्रह्म दृष्टि से आदित्य आदि प्रतीकों को उपास्य मानेंगे तो ये तो ब्रह्म की उपासना नहीं हुई आदित्य आदि की उपासना हुई ब्रह्म तो उपास्य सिद्ध नहीं हो रहा तो दूसरे की उपासना करने से फल ब्रह्म क्यों देगा ये जो शंका होती है इस शंका का निराकरण करने के लिए कहते हैं फलंतु आति इसका अवतरण भी अलग से टीका में है उसे देखिए तद असत का भी अवतरण था तदयुक्तम का भी फलंतु इति ये इससे पहले उसका भी अवतरण था ना तदयुक्तम का द्वितीय इति श्रुति द्वितियाम लौकिक न्याय बाध इत्याह। तो कहते हैं एक श्रुति दूसरी इति श्रुति ने शब्द तो द्वितीया शब्द द्वितीय प्रत्यात्मक श्रुति और इति शब्दात्मक श्रुति इन दोनों से तथा जो लौकिक न्याय है निकृष्ट उत्कृष्ट दृष्टि रेव अध्यासितव्या ये लौकिक न्याय इन तीनों के कारण पूर्व पक्ष के द्वारा बताया गया जो न्याय था उत्कृष्ट निकृष्ट और उत्कृष्टम उपास्यम ये न्याय बाधित होगा वो न्याय बता रहा था आदित्यादि की ब्रह्म में दृष्टि जिस न्याय के आधार पर आदित्यादि की ब्रह्म में दृष्टि बता रहे थे वह न्याय बाधित होगा उसका बात करने के लिए तीन है एक द्वितीय श्रुति दूसरी इति शब्दात्मक श्रुति और तीसरा लौकिक न्याय लौकिक न्याय नहीं नहीं लौकिक न्याय का बात नहीं हो रहा है उक्त न्याय क्या पूर्व पक्ष के द्वारा उक्त न्याय का ये लौकिक न्याय तो सिद्धांति का है वह सिद्धांत का साधक हो रहा है आदित्यदि में ब्रह्म दृष्टि no, no का साधक है और पूर्व पक्ष तो है आदित्यादि की ब्रह्म में दृष्टि no, उसका बाधक हो रहा है तो आदित्यादि की ब्रह्म में दृष्टि के लिए जो न्याय पूर्व पक्ष ने बताया था वह न्याय बाधित होगा ये कहा कि इति लौकिक उक्त उक्त टीका में न्याय द्वितीया श्रुतिभा पूर्व पक्ष के द्वारा उक्त न्याय वह उसका होगा इस अभिप्राय से कहा एव तदयुक्त उतना अब फलंतु इत्यादि का अवतरण है टीका में कि ब्रह्मणों कथम तत्राह कहा तल तो द्वितीय श्रुति इति श्रुति तथा लौकिक न्याय के आधार पर उपास्यो सिद्ध हो रहा है आदि इत्यादि प्रतीकों में ब्रह्म में नहीं तो ब्रह्म उपास्य नहीं होगा तो फलदाता कैसे बनेगा दूसरे की उपासना का फल ब्रह्म कैसे देगा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भास्कर भगवान लिखते हैं कि फलंतु आतिथ्यादि उपासने इव आदित उपासने भी ब्रह्म दास्यति सर्वाध्यक्षत्वात, तो कहते हैं जैसे अतिथि देवो भव इस वाक्य के द्वारा विहित अतिथि पूजन रूप अतिथि की उपासना मातृदेवो भव पितृदेवो भव इत्यादि वाक्यों के द्वारा विहित जो माता पिता का आदर रूप सम्मान रूप उनकी उपासना वहा उपास्य अतिथि माता पिता पितादी है ब्रह्म तो नहीं है लेकिन अतिथ्यादि की उपासना का फल भी देता कौन है ब्रह्म पुत्र माता पिता की सेवा करता है फल ब्रह्म देता है जैसे ऐसे आदित्यादि प्रतीकों की उपासना करने वाले उपासक को भी फल ब्रह्म ही देगा ये यहां कहा कि फलन तो अतिथ्यादि उपासने इव आदित उपास ब्राश्य फल तो ब्रह्म ही देखा क्यों वो सर्वाध्यक्ष है और वर्णितंच वर्णितंचत इस बात को हम पहले तीसरे अध्याय में द्वितीय पाद में बता भी चुके हैं कि फलम अतः उपपत्ते अतः यानि परमेश्वरा फलम तो अन्य साधनों का फल परमेश्वर से ही प्राप्त होता है क्योंकि उपपत्ते परमेश्वर सर्वाध्यक्ष होने से परमेश्वर में फलदातृत्व की सिद्धि होने से तो ईद इसका उवतरण है टीका में यद्रिष्ट्या विकारस्य उत्कर्ष तस्य विकार विशेषनत्वेपि उत्कर्ष अस्ति विशेषण्य अस्थ ईद प्रतीक उपासना में ब्रह्म अनुपास्य ही नहीं है ब्रह्म में यथा यथाकथित उपास्यत्व सिद्ध भी होता है ब्रह्म दृष्टि से आदित्यादि की उपासना करने वाला उसमें ब्रह्म दृष्ट विशेषण है ब्रह्म दृष्टि और विशेष्य है आदित्यादि तो विशेषण रूप से यानी गौण रूप से प्रधान है आलम्बन प्रधान उपासना है ना और जिसकी दृष्टि की जाती है वह गौण होता है और जिसमें दृष्टि की जाती है प्रतीक उपासना में वह प्रधान होता है तो आदि में दृष्टि की जा रही है इसलिए वह आलम्बन होने से प्रधान हो गया और ब्रह्म की दृष्टि की जा रही है तो ब्रह्म गौण हो गया गौण कहते हैं विशेषण को तो लेकिन ब्रह्म की दृष्टि कर रहे हैं तो वहां ब्रह्म का भी चिंतन हो रहा है दृष्टि में विशेषण ब्रह्म भी बन रहा है इसलिए विशेषण विधया ब्रह्म भी वहां पर उपास्य है अनुपास्य है ऐसा नहीं ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि दृष्टिया जिसकी दृष्टि करने से विकार में यानी आदि प्रतीकों में उत्कर्ष सिद्ध हो रहा तस् ब्रह्मणो विशेषणी तो ब्रह्म की दृष्टि करने से आदि इत्यादि प्रतीकों में उत्कर्ष सिद्ध हो रहा उस ब्रह्म में विशेषणत्व यानी गौणत्व होने पर भी उपास्यस्ती वह मुख्य रूप से उपास्य प्रतीक होने पर भी विशेषण विधया ब्रह्म भी उपास्य बन रहा इस बात को भास्कर भगवान अंतिम वाक्य में कहते हैं कि अत्र उपासनम। अत्र उपासनम् उपास्यत्वम् यत् ब्रह्म उपासके यत अध्यारोपणम् प्रतिमादिष् इव विष्णुआदीना तो शालिग्राम में विष्णु की दृष्टि करते हैं तो शालिग्राम की तरह विष्णु की भी उपासना होती है उपासक समझता है कि मैं विष्णु की उपासना कर रहा हूं। नर्मद, नर्मदा आ, के कंकड़ में शिव की दृष्टि करने वाला समझता है कि मैं शिव की उपासना कर रहा हूं लेकिन वह आलमन प्रधान होता है और जिसकी दृष्टि की जा रही है वह गौण होता है गौण होने पर भी जिसकी बस प्रतीक में उसके दृष्टि का अध्यारोपण यही वहां ब्रह्म की उपासना भी मानी जाती है तो इसलिए ब्रह्म भी उपास्य हो रहा है तो फल दे देगा हम प्रतीक प्रधान हो जाता है ब्रह्म गौण हो जाता है जिसकी दृष्टि करते हैं वो गौण जिसमें दृष्टि करते हैं वो प्रधान तो ये ईदृश अत्र ब्रह्मण उपास तदृष्टि अधारोपणम इव विष्णुआदीना तो इस प्रकार ये जो चतुर्थ अधिकरण है इसकी चर्चा पूरी हो जाती है भाष्य टीका में अब वो पंचम अधिकरण है पंचम अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार का पहले उच्चारण कर लें आदित वंग दृष्टि रंगे रव्यादिधीत द्वयो ब्रह्मजत्व दिनच्छिकी मति आदि संस्कार कर्मण फलेज्यशय तस्ंगे स्वर्गाय तो प्रतिकोपास्ना उपासनाएं ऐसी भी हैं जहां ब्रह्म दृष्टि प्रतीकों में करने के लिए नहीं बताया जा रहा है ये जो नाम ब्रह्मित्युपासित मनो ब्रह्मित्य उपासित इत्यादि प्रतीक उपासना के विधायक वाक्य थे वे तो नाम आदि प्रतीकों में सीधे ब्रह्म की दृष्टि बता रहे हैं लेकिन कुछ वाक्य ऐसे हैं जो कर्मां उपासना के प्रकरण में आए हुए हैं उद्गीत की आदित्य दृष्टि से उपासना उद्गीत की प्राण दृष्टि से उपासना उद्गीत की अन्य अन्य दृष्टि से उपासना वह वहां पर एक कर्मांग है उदगीत और दूसरा है आदित्यादि आदित्य है प्राण है तो लोक है ये लोकेशु पंचविध साम उपास है ना तो ये आदित्य प्राण लोक वृष्टि जल आदि जो है ये सब तो ब्रह्म तो नहीं है जैसे ब्रह्म का विकार विशेष शब्द है उदगित आदि ऐसे ये रव्यादि भी ब्रह्म के विकार विशेषी ही है आदित्यादि भी तो यहां एक विकार विशेष में दूसरे विकार विशेष की दृष्टि बताई जा रही है और इन दो विकार विशेषों में यदि उत्कृष्ट निकृष्ट का निर्धारण करना चाहे तो निर्धारण नहीं होगा जैसे आदित्यादि और ब्रह्म में उत्कृष्ट निकृष्ट का निर्धारण करते समय ब्रह्म में उत्कृष्टता सिद्ध हुई वह विकार रूप न होने से आदित्यादि विकार रूप होने से निकृष्ट सिद्ध हुए तो उत्कृष्ट ब्रह्म की दृष्टि निकृष्ट में आरोपित कर दी ये पूर्व अधिकरण में बताया गया लेकिन इन वाक्यों में तो जहां उद्गीतम आदित्यम आदित्यम इतपासित इत्यादि वाक्य है वहां पर आदित्यादि और उदगीथादि ये सब अंग हैं नाम विकार विशेष है में निर्धारण नहीं किया जा सकता कि उदगित आदि उत्कृष्ट है आदित्यधि निकृष्ट हैं, या आदित्यधि उत्कृष्ट हैं और उदगित आदि निकृष्ट हैं। वहां अब संशय होता है उन वाक्यों में कि वहां किसकी दृष्टि किसमें की, किस की जाए <coughs> यह बताया जा रहा है कि आदित्याद अंग दृष्टि ही संशया प्रथम विकल्प है दृष्टि अंग ही अंगे रव्यादि धी उतह उतह याने अथवा। उत अथवा रव्यादि यानी आदित्यादि की धी यानी दृष्टि अंगों में करनी है अंग यानी उद्गीत साम आदि इनको अंग कहा जाता है अंग यानी कर्म अंग कर्म के अंग तो कर्म अंग कर्मांग आदि में आदित्यादि की दृष्टि की जा या आदित्यादि में में अंग की दृष्टि की जा ये हो गया संशय तो पूर्व पक्षी कहते हैं ऐ की मती ही कहते हैं उपासक अपनी इच्छा के अनुसार अंगों में आदित्यादि की दृष्टि करें या अंगों की आदित्यादि में दृष्टि करे उपासक के इच्छा पर ही छोड़ दिया जाए का मतलब अनियम इच्छा का जो जैसा चाहे ऐसा करेगा तो अनियम पक्ष इसमें कोई नियम नहीं है अच्छी की मति होगी कोई अंगों की दृष्टि उदगित आदि में करेगा कोई अंगों में उदगित आदि की दृष्टि करेगा तो ऐसी की मति ही इसमें हेतु बताया जा रहा क्यों तो कहते तेन उस कारण से तेन का अर्थ है तो तेन इस सर्वनाम से ग्राह्य जो कारण है उसी कारण को बताने के लिए है द्वयो हो ब्रह्मजत्व द्वयो हो न उत्कर्ष ऐसे लगाना द्वयो न उत्कर्ष ब्रह्मजत्व ये जो दो हैं कर्मांग और आदित्य आदि इन दोनों में दोनों में से किसी में भी उत्कर्ष नहीं है यानी दोनों में से एक भी उत्कृष्ट नहीं है दोनों एक जैसे विकारात्मक होने से निकृष्ट ही हैं। उन दोनों में से कौन उत्कृष्ट कौन निकृष्ट ऐसा निर्धारण कर लो तो एक का भी निर्धारण नहीं होगा कहा ऐसा क्यों तो इसलिए कि ब्रह्मजत्व तो कर्मांग उदगीतादि भी ब्रह्म कार्य है और आदि भी ब्रह्म कार्य है तो दोनों में ब्रह्मजत्व यानी ब्रह्म, ब्रह्म विकार समान होने से तो ब्रह्मजत्व न हो उत्कर्ष न दोनों विकारात्मक ब्रह्म के दोनों विकार है समान है और वहां तो एक कारण था और अन्य कारण था कार्य था तो कारण है ब्रह्म वह उत्कृष्ट था ऐसा इनमें कार्य कारण भाव होता तो उत्कर्ष अपकर्ष सिद्ध होता लेकिन ऐसा नहीं है दोनों विकारात्मक है तेना की मती तो दोनों में विकारत्व होने से दोनों में निकृष्टत्व होने से ऐच्छ की मति हो जाएगी अंग की दृष्टि आदित्यादि में आदित्यादि की दृष्टि अंगों में इच्छानुसार अनियम पक्ष इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांति कहते हैं कि अंगेशु अर्कादि दृष्ट द्वितीय श्लोक के चौथे पाद में सिद्धांति की प्रतिज्ञा है अंगेशु अर्कादिमतय अंगेशु या उदगी कर्मांगेश उद्गीथादि जो कर्मांग हैं उन्हीं में अर्क दृष्टि तो अर्क कहते हैं आदित्य को और आदि शब्द से लेना है बाकी को और आदित्य से अतिरिक्त जो लोक प्राण आदि दृष्टि बताई है कर्मां उदगीतादि में वे सब तो आदित्यादि की दृष्टि ही कर्मांग में की जाएगी ये सिद्धांत है आदित्यादि में कर्मांग उदगी की दृष्टि नहीं की जाएगी अपितु अंगों में ही उदगीतादि में ही आदित्यादि की दृष्टि की जाएगी ये सिद्धांत है क्यों तो कहते तस्मात तस्मात का अर्थ है उस कारण से तो तस्मात इस नाम से ग्राह्य कारण को ही बताया जा रहा है कर्मांग कर्मांग का अतिशय विशेष अतिशय शब्द का अर्थ होता विशेष तो उस विशेष के कारण कर्मांग अतिशय विशिष्ट है कैसे अतिशय कर्मांग में है तो कहते इस प्रकार की आदित्यादि धिया अंगा संस्कारे संस्कार कर्मण फले अतिशय युज्यते ऐसा लगाना तो जब कर्मांग उदगी आदित्यादि दृष्टि से संस्कार होता है तो संस्कृत तो कर्मांगों से विशेष फल हो जाता है कर्मांग उपासना का फल है यजमान जिस फल की प्राप्ति के लिए कर्म कर रहा है उस फल में विशेषता ये कर्मांग उपासनाओं का फल होता है ना तो यदि उदगीतादि की उपासना करने वाला उपासक उद्गाता यजमान को मिल जाता है तो अनुपासक उद्गाता के द्वारा किया गया जो कर्म उद्गान उससे जो फल मिलना है उससे और उत्कृष्ट फल उसी कर्मफल में उत्कृष्टता आ जाती है यदि उदगी उपासक उद्गाता के द्वारा यजमान का कर्म किया जाए इसलिए कहा गया कि एवं विद उद्गाता होना चाहिए उसकी खोज करें छदो के उपनिषद में कहा गया कि इस प्रकार का उद्गाता हो तो यहां कहा जा रहा है कि आदित्यादि धिया आदित्यादि की दृष्टि से उदगिथादि कर्मांगों का जब संस्कार होता है तो संस्कार होने पर कर्मण फले अतिशय युज्यते। केवल दृष्टि करने मात्र से संस्कृत हो जाता है शुद्ध हो जाता है कर्मांग घी से जब हवन शुरू करना होता है तो उससे पहले ग्रीत पात्रस्थ जो घृत है आज्य पात्र कहा जाता है जिस पात्र में घी रखा उसे आज्य कहते हैं घी को तो आज्य पात्रस्थ आज्य को यजमान पत्नी पहले आवेक्षण करती है देखती है बस घी में कोई परिवर्तन नहीं होता लेकिन एक दृष्टि डालते हैं तो वो संस्कृत होता है और उस यजमान के पत्नी के द्वारा अवेक्षित घृत से यानी दृष्टि से संस्कृत यजमान पत्नी की दृष्टि से संस्कृत हुआ घी से यदि आहुतियां डाली जाती है तो उस आहुति से विशेष कर्मफल होता है तो जैसे वो घृत का संस्कार है ऐसे ही संस्कार माना जाता है उदगृतादि का आदित्यादि की दृष्टि से होने वाला इसलिए कहते हैं आदित्यादि धिया अंगा संस्कारे संस्कार कर्मण फले अतिशय युजते इसलिए कर्मांग में यदि आदित्यादि की दृष्टि करते हैं तो कर्मांग का संस्कार हो जाता है वो और संस्कृत कर्मांग से युक्त कर्म के फल में विशेषता आ जाती है तस्मात उस कारण से अंग में ही आदित्यादि की दृष्टि की जाएगी न कि आदित्यादि में अंगों की दृष्टि ऐसा नहीं होगा विपरीत यह सिद्धांत इस अधिकरण में बताना है भाष्य का प्रारंभ हम लोग कल करते हैं अच्छा कल प्रतिपदा है अनुध्या है